योग प्रदीप ष्दर्शन समन्वय उत्तर मीमांसा नाम रूप विनिर्मुक्त यस्म संतिष्ठते जगत तमाहु प्रकृतिम केचिन चिन्ह माया मल्ले परे तणून बृहद वाशिष्ठ नाम और रूप से रहित यह जगत जिसमें ठहरता है उसको कोई जगत का उपादान होने से प्रकृति कहते हैं दूसरे जगत की मोहक होने से माया बोलते हैं और कुछ लोग परमाणु नाम लेते हैं द्वैतवाद में इस जड़ प्रकृति को एक स्वतंत्र तत्व प्रकृति नाम से मानते हैं मुक्त की अवस्था में इसका नाश केवल मुक्ति वालों के लिए होता है इसका अपने स्वरूप से अभाव नहीं होता क्योंकि जो मुक्ति अवस्था को प्राप्त नहीं हुए हैं उनके लिए यह बनी रहती है यथा कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम तदन्य साधारणवाद योगदर्शन जिसका प्रयोजन सिद्ध हो गया है उसके लिए नष्ट हुआ भी वह अपने स्वरूप से नष्ट नहीं होता क्योंकि वह दूसरों के साजे की वस्तु है यही प्रकृति जगत का उपादान कारण है जगत इसका कार्य है जिस प्रकार घट घड़ा कार्य है मिट्टी उसका उपादान कारण है कुम्हार निमित्त कारण है और इसका प्रयोजन पाकादि कार्यों में लाना है इसी प्रकार प्रकृति जगत का उपादान कारण ब्रह्म निमित्त कारण और पुरुषों का भोग अपवर्ग इसका प्रयोजन है द्वैत अद्वैत सिद्धांत के भेद में अविरोध जड़ तथा चेतन तत्व के संबंध में द्वैत अद्वैतवादियों के सिद्धांत में जो भेद दिखलाया गया है वास्तव में वह कोई भेद नहीं है किसी साधारण दृश्य का यदि कई लेखक वर्णन करें, तो वे सब एक जैसे नहीं हो सकते लेखकों के विचार उनकी रुचि दृष्टिकोण और लेखन शैली के अनुसार भिन्नता का होना आवश्यक है ये तीनों तत्व केवल अनुभवगम्य है बुद्ध से अधिक सूक्ष्म होने के कारण वर्णन में ठीक ठीक नहीं आ सकते इस कारण तत्ववेदताओं की वर्णन शैली में भिन्नता का होना स्वाभाविक है बाह्य दृष्टि वालों को भले ही यह भिन्नता वास्तविक प्रतीत हो किंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखने वालों के लिए इसमें कोई भिन्नता नहीं इस प्रकार हान दुख की अत्यंत निवृत्ति अर्थात स्वरूप स्थिति वेदांत के द्वैत अद्वैत दोनों ही सिद्धांतों का अंतिम लक्ष्य है वह स्वरूप स्थिति ब्रह्म सजिश होना हो अथवा ब्रह्म स्वरूप होना हो यह केवल शब्दों का उलट फेर ही है इसी प्रकार हे हेतु दुख का कारण जड़ तत्व है इसका आत्म तत्व से संयोग हटाना दोनों सिद्धांत वालों का ध्येय है अद्वैतवादियों ने इसको रज्जु में सर्प के सदृश परमात्म तत्व में आरोपित एक कल्पित वस्तु बतला कर, आत्मतत्व से इसका सहयोग छुड़ाया है द्वैतवादियों ने इसको आत्मतत्व से सर्वथा भिन्न एक अलग तत्व दिखलाकर उसमें से आत्मतत्व का अध्यास हटाया है हानो उपाय दुख की निवृत्ति का साधन परमात्म तत्व का ज्ञान दोनों सिद्धांत वालों के लिए समान रूप से माननीय है यही वेदांत का मुख्य विषय है हमने केवल द्वैत और अद्वैत सिद्धांतों का वर्णन किया है अन्य संप्रदायों के विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत इत्यादि सब सिद्धांत जिनका इसी प्रकरण के अंत में वर्णन किया जाएगा इन्हीं दो मुख्य सिद्धांतों के अंतर्गत है यहाँ इतना बतला देना आवश्यक है कि परिणामवाद सांख्य और योग का सिद्धांत जिसका वर्णन चौथे प्रकरण में किया जाएगा एक अंश में अद्वैतवाद से मिलता है अर्थात स्वरूपावस्थिति परम मुक्ति की अवस्था में आत्मतत्व और परमात्मतत्व की अभिन्नता होती है व्यवहार दशा में आत्मतत्व के रूप में परमात्म तत्व का ही व्यवहार होता है और दूसरे अंश में द्वैतवादियों से मिलता है अर्थात जड़ तत्व एक स्वतंत्र तत्व त्रिगुणात्मक प्रकृति नाम से है परम मुक्ति की अवस्था में इसका नाश केवल मुक्त बालों के लिए हो जाता है दूसरों के लिए स्वरूप से इसका अभाव नहीं होता वेदांत दर्शन का प्रथम सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा अब ब्रह्म के विषय में विचार आरंभ होता है